ब्रह्मानंद आनंद ब्रह्म पद विशेषणार्थ ब्रह्मानंद नीलम उत्पलम उत्पल है कमल नीलम उत्पल कहे तो कमल नील कमल नील विशेषण है विशेषण कहें तो रक्त उत्पल का ग्रहण होगा नील कमल कहेंगे तो नील कहेंगे तो रक्त का ग्रहण होगा रक्त उत्पल कोई हो अन्य रूप वन वाले उत्पल हो तो नील विशेषण सार्थक है। यदि कोई संभव स्याद व्यभिचाराभ्या तो विशेषण विशेषण सार्थक होता है संभव और व्यभिचार हो न शीते नोष न वही का विशेष वन्नी के लिए विशेषण हो सीत वही होगा और उष्ण बन्नी विशेषण नहीं, नहीं होगा बनी क्यों नहीं होगा ऐसी संभव नहीं वनी कभी होती बनी क्यों नहीं होगा बनी तो उसमें है ही उसमें उसमें विशेषण देना क्या जरूरत है व्यविचार है संभव होने पर विशेषण सार्थक होता तो है और व्यविचार हो तो कहीं बनी जब उष्णा नहीं हो तो उसमें विशेषण होगा कहीं वनी है उष्णा नहीं है वहीं सब उष्मा है तो उसमें विशेषण व्यर्थ होगा क्योंकि व्यभिचार नहीं होता तो उष्ण है ही उसमें उष्ण क्या जरूरत है उसमें विशेषण व्यर्थ है क्योंकि व्यभिचार नहीं नहीं उसमें ही है और शीत विशेषण क्यों नहीं क्योंकि संभव नहीं संभव व्यभिचाराध्यान श्याद अर्थवत्म विशेषण अर्थवत होता है न शीत नीशेष वनि का विशेषण शीत अथा उष्ण दोनों नहीं होते है तो यहाँ ब्रह्मानंद है की ब्रह्म विशेषण देते यदि आनंद कोई अलग नहीं होगा तो ब्रह्म विशेषण व्यर्थ होगा विशेषण व्यर्थ होगा कब होगा यदि अन्य आनंद नहीं रहे अन्य आनंद हो तो सार्थक होगा जैसे नीलम उत्पलम अन्य रूप वाला है तो नीलम सार्थक है विशेषण यहाँ ब्रह्मानंद आनंद पदस्य ब्रह्म पद नशेषणाध आनंद पद हो गया विशेषण ब्रह्म पद हो गया विशेषण आनंद पद का आनंद पद से ब्रह्म पद में विशेषण हुआ आनंदान्तर अस्ती इतना कोई अन्य आनंद है नहीं तो नीलम उत्पलों का नीलम उत्पल माना कहेंगे तो अन्य उत्पल भी है नहीं है ऐसे ब्रह्मानंद कह दिया तो अन्य कोई आनंद है नहीं तो ब्रह्मानंद ब्रह्म विशेषण व्यक्त हो जाएगा तो अन्य आनंद है तो स कतिविध स कतिविध कितने प्रकार है सच आनंद आनंद कैसा है इस तद्भेदर्शन पूर्वक ब्रह्मनंद विवेचन प्रतिजानी थे आनंद के भेद देखा करके ब्रह्मनंद का विवेक प्रतिज्ञान करते आनंद स्त्रि ब्रह्मा आनंद नंदो विषयानंद इदोनंद ब्रह्मा तथा ब्रह्मो विविच्योच्यनंद्रनंदो विच्य से त्रिविधः तीन प्रकार आनंद ब्रह्मानंदो विद्यासुखम तथा विषयानंद विद्या आनंद कौन भीध्या भीध्या भी भी है विद्या सुख मतलब विद्यानंद श्लोक में सुख कहते हैं विद्यानंद ब्रह्मानंद विद्यानंद विद्यानंद आनंद त्रिविधित आदो ब्रह्मानंद विविच्य तीनों आनंद में से प्रथम ब्रह्मानंद विवेक किया जा रहा है विवेक करके देखा रहे हैं अभी देखाएंगे वर्तमान स्वामी वर्तमान बदवा अगर वर्तमान दिखाने वाले है तो विविच्य दिखाया जाता है ऐसे वर्तमान ऐसा गच्छा अभी जाऊंगा बैठा है कहते गच्छा में तो अभी जा रहा हूं कहा गमने थे वर्तमान सामी प्याज वर्तमान बद प्रयोग होता है ऐसा गमी चा भी कह सकते ऐसा गच्छा भी कहा जाता है तो विविच्य दिखाया जाता है तो अभी कहेंगे ब्रह्मानंद विद्यानंद विषयानंद इतने अनेक आनंद से अवगंत्य तीन प्रकार आनंद तत्र इतर आनंद यो हो ब्रह्मानंद मूल तो ब्रह्मानंद मूलम हो आनंद हो पौ आनंद ब्रह्मानंद मूल हो ब्रह्म अन्य दोनों का <coughs> विद्यानंद और विद्यानंद का मूल क्या है ब्रह्मान दुना ब्रह्मान आदो अध्याय त्रेण अभी पांच अध्याय बाकी दस पुरा प्रकरण हो गये आदो ध्यात्रण ब्रह्म विभ्य प्रदर्श्यतेवाह करके ब्रह्म देखा ब्रंदो तवत तैत्रीय श्रुति पर्यालोचना आनंद रूपम ब्रह्म अवगम्य तैत रूप निषद कृष्ण यजुर्वेद के अंतर्गत श्रुति अर्थ पर विचार करने पर आनंद रूपम ब्रह्म अवगम्य आनंद रूप है जाना जाता है इस अभिप्राय से अभिप्राय नुगु बल्या संक्षेप नृगुबल्य है उसका अर्थ संक्षेप से दिखाते है भ्रुगु वे वारुणी पितरम उपचार अध ब्रह्म ऐसे भ्रुगु नाम शिष्य गुरु मुख्य जाकर के ब्रह्म उपदेश भृगु पुत्र पिता शुवा गरुणा ब्रह्म लक्षण अन्न प्राण मनो बुद्धि त्यक्नंदम विजीवान्नंदी श्रुत्वा भरुणाद पितु श्रुता पिता का नाम वर्ण है उनसे सुन कर के किन श्रुतवा ब्रह्म लक्षणम श्रुतवा ये ब्रह्म उपदेश के लिए कहा जी ने उसको ब्रह्म का, का लक्षण बता दिया सुन कर के फिर ये विचार करने लगा क्रम से तप करके वो तपो उपदेश किया वीरे धीरे क्रम से पहले अन्न मय को सब प्राण मन बुद्धि अलग अलग को छोड़ करके अन्न में प्राण में मन में विज्ञान में अन्न प्राण मनो तो को छोड़ कर बुद्धि को छोड़ करके अंत में आनंद विजय आनंद को ही जान लिया विजय की वान ज्ञातवान भ्रगु नामक पुत्र पितुर वरुणाख्यात पिताजी का नाम वरुण है वरुण आख्या, आख्या ब्रह्मा ब्रह्मा येन पिता स वरुणाख्य तस्मा ब्रह्म लक्षण ब्रह्म का लक्षण क्या यूता जायते ये नाता जीवन यशमिशंति तद्दिज्ञास त्रम पिताजन का यदि इमा भूता जायते इस जीवंती और जात होने के बाद जिसके कारण जीवित रहते हैं अंत में जिसमें लीन हो जाते हैं अभि संदिता को प्राप्त करते हैं बिजी कर है उसको जानने की इच्छा कर वही ब्रह्म का लक्षण का तो ये से को इसके ब्रह्म सूत्र में व्यास जी ने भगवान व्यास जी ने बनाया जन्माद्य से यथ पहले अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा ये ब्रह्म विचार करने के लिए प्रतिज्ञा हुई अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा उसके बाद ब्रह्म का लक्षण कहने के लिए जन्मादि जन्मादि अस्य अस्य जन्मा यदि यदि जन्मस्थित भंगम यद्र जन्मोत्पत्ति स्थिति जिससे वही ये ब्रह्म का लक्षण ये ये मूल श्रुति, हिश्रुतिश्रुतिमूलक्रह्म सूत्र हि एकम रूपकर ब्रह्मलक्षण अन्नमदिकोशेशक्षण संभव अन्नमय कोष में घटाया प्राणमय में मनोमय में वो लक्षण संभव नहीं हुआ फिर इन लक्षण संभव नहीं होने से क्या होगा ऐसा ब्रह्मत्वम निश्चित लक्षण जन न घटने से वो ब्रह्म नहीं है ऐसा निश्चय करके आनंदम ब्रह्म आनंद क्या आनंदमय कोश में आनंदमय कोश में वो ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा अधिष्ठान से ब्रह्म का गया पंचम अवय वचन शब्द से क्या प्रतिष्ठा ब्रह्म पूछ प्रतिष्ठा का इस श्रुपम बिम्बभूतम आनंद जो बिंब रूप है प्रतिबिंब नहीं बिंब रूप आनंद को ब्रह्म लक्षण योजना या ब्रह्मतन ज्ञातवान ब्रह्म लक्षण घटा करके ब्रह्मतन ज्ञातवान जान लिया कथम आनंदे तरल योजना तो प्राण तो आदि में लक्षण नहीं घटा, तो आनंद में कैसे योजना हुई? घटाया आशंक्य तोजना प्रकार प्रदर्शन परम, इसको दिखाने के लिए वाक्य अंत में आनंदाध्यली भूता आनंदेन जाता जीवन आनंद प्रयस वाक्यम अर्थत पठती पर्यटक यथो भी ईमानी भूतानी जाए थे अंत में का आनंदाद ही एवं कलु ईमा भूतानी आनंद से उत्पन्न होते है आनंद के द्वारा जन्म होने के अजीबित रहते आनंद मिलीन होते है कागज निग रूप को प्राप्त करते हैं, है पढ़ते अर्थात श्लोक सुपन, में आनंदा आनंदा आनन्दादूता जायन जायन तो तो तो तो आनन्दा जायनमें लयच्च तेषा लयचार ब्रह्मानंदो न संशय ब्रह्मा संशय आनन्दूता भूता आनंद जाये आनंद्रह्म से ही सब उत्पन्न होते हैं। जीवन आनंद्रह्म ब्रह्मसे भूतों का जीवन भी प्राणियों का तेजा लयच भूतों का लय आनंद तत्र तरगत आनंद अतः ब्रह्म आनंद भिन्न पद कर ही, आनंद है, है। आनंद ही है न संशय कोई संशय नहीं आनंद ब्रह्म ही आनंदा भूता है ग्राम्य धर्म निमित्तक आनंद वो। वो मैथुन कर्म से भूत प्राणी जानते उत्पाद्य टीका कारक रहते हैं तेनालीमित आनंदन जाता जीवन प्राप्व और आनंद से जीवित रहती विषय भोगक आनंद से वो अन्न पान करके जीवित रहते हैं ताणीना लयच तस्वती काल में लीन हो जाते हैं के तस्वुति काल सर, भूते आनंद में होता है लय हो जाता है लीन हो जाते हैं सुसुतो सुश्रुत आनंदातिरिकव अभाव सुसुति में आनंद से अतिरिक्त तो किस का अनुभव नहीं होता है अतः आनंद ब्रह्म ब्रह्म ही सर्वानुभव सिद्धवाद सर्वेशा अनुभव सिद्ध ही नात्र संशय करते विषय संचय नहीं करना चाहिए भाव अभिप्राय संशय आनंद शब्द एक मुख्य शब्द का एक है एक मुख्य अर्थ है की गौण अर्थ है ज्ञान श्रद्धा कह मुख्य अर्थ है कि गौण अर्थ है सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म ब्रह्म को ज्ञान कहा तो मुख्य अर्थ ज्ञान था है तो ब्रह्म ही होता है जैसे घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञानम रस ज्ञानम रूप ज्ञान रस ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान कहा जाता है रूपाकार वृत्ति घटाकार वृत्ति अंतकण के परिणाम अंतकर्ण के परिणाम अंतकर्ण चक्षुरादि इंद्र के द्वारा बाहर जाकर के विषयाकार हो जाती है विषयाकार हो जाने पर उसका उसकी वृत्ति है विषयाकार होती है विषयाकार परिणाम उसी वृत्ति में अंतकण शुद्ध होने के कारण बिंब रूप चैतन्य ज्ञान का प्रतिबिंब होता है जिसको चिदाभास कहते हैं अंतकन में भी प्रतिबिंब होता है अंतकण का परिणाम भी चैतन्य का आवास है चिदाभास होता है और चिदाभाष विशिष्ट वृत्ति अथवा वृत्ति है चैतन्य का अभिव्यंजिका चैतन्य की अभिव्यंजिका है वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को ज्ञान कहते हैं वृत्ति में ज्ञान का उपचार गौण प्रयोग है ज्ञान मुख्य ब्रह्म ही है तो वृत्ति के द्वारा चैतन्य ज्ञान के अभिव्यक्ति होने से वृत्ति अभिव्यक्त चैतन्य को घट ज्ञान पट ज्ञान रूप ज्ञान रस ज्ञान कहते हैं। और वृत्ति को मिला करके वह अनित है वृत्ति के उत्पत्ति नाश होने से वृत्ति पर ज्ञान का भी नाश होता है उसकी उत्पत्ति होती है इसे रूप ज्ञान रस ज्ञान अनित कहा गया ये जो अनित्य ज्ञान विषय ज्ञान है ये गौण ज्ञान है मुख्य ज्ञान मुख्य ज्ञान तो बिंब रूप चैतन्य है ये गौण ज्ञान तो भी व्यवहार में इसको ज्ञान शब्द से कहते हैं रूप ज्ञान रस ज्ञान घट ज्ञान पट ज्ञान जैसे ज्ञान में मुख्य ज्ञान ब्रह्म हुआ और उसी ज्ञान का प्रतिम्ब वृत्ति में दिखने से इसको भी ज्ञान शब्द से कहते हैं ठीक इसी प्रकार आनंद अभी ब्रह्म मुख्य है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म ब्रह्म ही आनंद है मुख्य है और गौण आनंद है जो विषयाकार वृत्ति विषय की प्राप्ति होती कृष्णा होने से अंतकर्ण में चांचले है विषय प्राप्ति होने पर अंतकर्ण शांत हो जाता है कृष्णा थोड़ी निवृत्ति होने पर फिर वो बिंब रूप आनंद का प्रतिबिंब दिखता है वो में वो सुख का जैसे चिद रूप ज्ञान का प्रतिबंब चिदाभास हुआ या सुख रूप आनंद का प्रतिब सुखाभासको विषय सुख मानते हैं विषय से सुख प्राप्त हुआ विषय मिल गया ओ, बड़ा प्रसन्न खुश होगी मिल गया उस समय क्या हो कृष्णा चांचल्य समाप्त शांत हो जाता है जैसे जल में कंपन है स्थिर हो गया चंद्र आकाश का प्रतिम्ब साफ दिखता है और फिर हिलने लगा प्रतिम्ब दिखता नहीं ये वासना अं, अंतकरण में संकल्प राग द्वेष ये सो अंतकर्णों को को हिलाते रहते हैं प्रतिम्ब स्वच्छ नहीं होता है जब थोड़े शांत हो जाता है और प्रतिम्ब हो जाता है ऐसे बचा रोता है उसको खिलौना डाल देते हैं कुछ वो कुछ मै सूच कर उसको थोड़ा पकड़ लेता है थोड़ी देर रोना बंद कर देता है सोचता है कुछ वस्तु मिल गई तो फिर उसको मुख में लेकर चलाता है बाद में छोड़ेगा इसी प्रकार ये बच्चे सब विषय प्राप्त होने पर बड़ा खुश हो जाए शांत हो गया वो आनंद बिंब रूप आनंद का प्रतिबंब अंतगण में दिखता है उसको आनंद कहते है ये आनंद से मात्रा में उपजीवंती ये आनंद बिंब रूप आनंद अपना स्वरूप उसके प्रतिबंब दिखता है उसको आनंद मानते हैं और ये अभिमान करते कि ये विषय से मिला वो तो विषय से मिला अपना स्वरूप का प्रतिमाब है अंतग्रण चांचल्य समाप्त हो गया शांत हो गया तो प्रतिमा दिखता है आरोप करते विषय से हमको मिला ये विषय जो इस प्रकार यहाँ जो आनंद आदि हो जाए थे कहते मैथुन आदि कर्म आनंद बताया तो मुख्य कोई बिंब आनंद है जिसके कारण ये आनंद इसको कहा जाता है मुख्य आनंद ही ब्रह्म है उसके प्रतिब दिखने से विषय में भी आनंद सबसे प्रयोग करते हैं एवं तैतोचना ब्रह्म आनंद रूपताम प्रदर्शित तैतिक का अर्थ विचार करने से निश्चय हुआ ब्रह्म ही आनंद रूप उसको दिखा करके छांद पर्यालोचना भी ताम दिदर्शु ताम का क्या अर्थ होगा आनंद आनंदो, आनंदो कैसे होगा आनंद रूपता हाँ आनंद रूपताम छांद पर्यालोचना से भी ताम आनंद रूपताम कस्य ब्रह्म आनंदम दिदर्शीषु दिदर्श दर्शित चाहते सनत कुमार नारद संवाद रूपे सप्तमाध्याय स्थित से चांदो माया नारद शिष्य रूप से सनत कुमार के सामने उपस्थित होते हैं ब्रह्म विद्या के लिए भूमरूप ब्रह्म प्रतिपा सनन्त कुकुमार उनको भूम रूप ब्रह्म प्रतिपादन करते है यान्यत पश्य से जानती सब भूमा भूमा है बहुत तो व्यापक है अपरिचिन्न है अपरिचिन्न ब्रम्सा है जहा अन्य देखता नहीं सुनता नहीं अन्य जानता नहीं वो भूमा है जहाँ अन्य अन्य को देखता है सुनता है वो अल्प है परिचिन है जहाँ अन्य अन्य को देखना सुनना जानना सब बंद हो जाता है त्रिपुट से रही तो में तो देखना दर्शन दृश्य दृष्टा दृष्टा दर्शन दृश्य त्रिपुटी है जहाँ ये दृष्टि दर्शन दृश्य कुछ है ही नहीं वो तीनों को प्रकाश करने वाला अधिष्ठान वही भूमा है इत्यादि वाक्य से अर्थम संक्षेपण वाक्य काल से संक्षेप ऐसी कहते हैं भूतोत्पत्ते है पुरा भूमा त्रिपुटी द्वैत वर्जना ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय रूपा त्रिपुटी प्रलय हिनो त्रिपुटी प्रलय हिमो भूतोत्पते भूतोत्पत्ते पुरा त्रिपुटी दैत वर्जनाथ भूतों की उत्पत्ति के पहले आकाश आदि पंचभूतों की उत्पत्ति के पहले भूमा आत्म तत्व व्यापक था त्रिपुटी द्वैत वर्जनाथ त्रिपुटी द्वैत रहित होने से त्रिपुटी क्या है ज्ञात्री ज्ञान ज्ञ रू त्रिपुटी प्रलय ही नो नहीं प्रलय में नहीं रहते त्रिपुटी टीका में भूता नाम आकाश आदि नाम आदि पसे कितने लोना? चालना पांच आकाश आदि न आकाश हो गया तत्म और भूत से शरीर बनता है उनके कार्य जराज अंडजादि उत्पत्ति पूर्वम भूत बनने पर भौतिक शरीर सर्वं हमसे प्राणी जीव जरायुज अंडज स्वेदज द्विज उत्पत्ति पूर्वम भूत भौतिक सब कार्य उत्पत्ति के पहले त्रिपुटी द्वैत वर्जनाथ त्रिपुट रूप द्वेत रहित है द्वेत नहीं था त्रिपुटी क्या है त्रयानाम पुटान समारह त्रिपुटी त्रयानाम पुटान समाह त्रिपुटी पंचा बटान समीति पंचवटी किसो ते सम होगा तद्धित समारे चुनाव द्विग से उसकी द्विग संज्ञा हो जाएगी द्विग संज्ञापुर अकारांत उत्तर पद द्विग स्त्रिया स्त्रीलिंग होता है दिगो सूत्र गीत होता है तो त्रिपुटा से गीत होकर त्रिपुटी पंचवटी से गीत होकर पंचवटी अष्टान समाह अष्टाध्यायी ये बनता है ऊपर की। पुटानाम पुटक क्या है ज्ञात्र ज्ञान ज्ञेय रूपाण पुटान ये पुट पुटा है आकार पुटकार का आकार तीन आकार नाम नाम आकार ज्ञाता ज्ञान ज्ञ त्रयाणाम पुटान आकारा नाम त्रिपुटी त्रिपुटी द्वेत ही वर्जन का अभाव तस्त भूमा भूमा है महत्व निर महत्व शब्द को बताया था सूत्र कैसे बने या किस शब्द से क्या प्रति होता है बहु शब्द से मनुष्य प्रति है सूत्र क्या है हां क्या सूत्र लग गया बहोर भू भूच बहु बहू को भू आदेश हो जाएगा नहीं नहोर लोप भू च बहु बहो लोपो भू च बहु बहो लोप से पर पंचम बहु से पर लोप हो जाएगा भूच बहु हो के स्थान पर भू आदेश हो जाएगा बहु से पर का लोप बहु से पर क्या इमनीची आधे पर से लप करके इमनीची का ई का हो जाएगा क्या प्रत्यय बचेगा ये मान बचेगा और भू च बहु बहु के स्थान पर भू आदेश हो जाएगा भू अगरे मन भू मन अग्रमन भू मन तो भूमन भूमा भूमा भूमान भूमानो मनेगा देश काल वस्तु तो वस्तुतः परिच्छित सुन देश काल वस्तु परिच्छेद रही सब देश परिच्छेद का क्या अर्थ है अत्यंत देश परिचिन होगा अत्यंताभाव प्रतियोगित्व देश होगा परिच्छेद है अत्यंता प्रतियोगी है देश परिच्छि देश परिच्छन एक देश में है एक देश में नहीं है ये घट देश परिच्छिन्न है घट देश परिचय है ये अत्यंत भाव का प्रतियोगिता इसका अत्यंत भाव कहीं है अत्यंत भाव का प्रतियोगिता देश परिचिन्न जो देश परिच्छि है उसमें देश परिच्छेद रहेगा घट में देश परिच्छेद क्या है अत्यंता भाव प्रतियोगित्व अथवा प्रतियोगिता ये देश परिच्छेद अथवा देश परिचिन्न देश परिच्छेद क्या हुआ अत्यंता भाव प्रतियोगिता काल परिच्छन कौन होता है जो ध्वंस का प्रतियोगी जो प्राववाह का प्रति काल परिचन्न है उसमें काल परिच्छेद रहेगा घट में क्या है ध्वंस प्रति प्राव बा काल परिचे और वस्तु परिच्छन होता है जो अन्य भाव का प्रतियोगी ये वस्तु परिचन्न है घटा पटो ना ये लेखनी है पुस्तको लेखनी है एक से दूसरा भिन्न हो गया तो वस्तु परिचन्न हो गया अन्य भाव का प्रतियोगी होता है वस्तु परिच्छन उसमें रहेगा वस्तु परिच्छेद अन्य अभाव प्रति वस्तु परिचे परिचय न पूछेंगे तो नहीं प्रकार परिचेद होता है परिच्छेद शून्य परमात्मा सत्यम ज्ञानम अनंत अनंतम का अविद्यमान अंत अंत का परिचे कोई भी परिचेद नहीं हो किसी देश में ब्रह्म का अभाव नहीं किसी काल में ब्रह्म का ब्रह्म अब से भिन्न कुछ, तो कुछ भी नहीं है ब्रह्म से भिन्न होगा तो ब्रह्म वस्तु परिचन्न हो जाएगा वस्तु परिचय है ब्रह्म अनंत कौन से ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है परमात्मा उत्पत्ति के पहले परमात्मा भूमा था भूमा ही तत्व है एक, एक कहते हैं भावानयन द्रव्यनयनम भाव पदार्थ लाएंगे तो द्रव्य का आनयन होता है किसी पदार्थ लाओ भाव गुण कर्म जाति कुछ भी लाओ द्रव्य में आश्रित तो होते ही केवल रूप के लाशत द्रव्य की बिना गंध आता है तो भी द्रव्य आश्रय के साथ आता है घटत तो मानने कहेंगे घट को नहीं ला कर घटत तो लाएंगे तो द्रव्य तो का आनयन होगा किसी पदार्थ लाओ तो द्रव्य का आनयन होगा द्रव्य का द्रव्य से आने द्रव्य आनयन का द्रव्य से एव द्रव्य का ही आने ने होता है अन्य का आने ने क्रिया नहीं क्रिया द्रव्य में ही होती है गुण कर्माद में क्रिया है नहीं द्रव्य में ही है। में क्रिया द्रव्य में क्रिया का था द्रव्य में ही क्रिया सर्व वाक्य सावधान इसी प्रकार यहाँ भूमा उत्पत्ति के पहले भूमा था भूमा था मतलब भूमा ही था अन्य कोई नहीं था ये अर्थ है ये विवोचित है पय दूध पीकर के रहता है तो दूध ही पी रहता है तो कई वक आ जाएगा इसी प्रकार यहाँ भूमा आसित का भूमा एव भूमा एव आशित अध्यार उपत्ति के पहले भूमा आशित भूमा एव भूमा था तदेव द्वैत वर्जन उपादय थी और द्वैत वर्जन कैसा है ज्ञात्र ज्ञान ज्ञ रूपा त्रिपुटी है वो तो नहीं थे प्रलय काल में भक्षमणा ज्ञात्रादि रूपा त्रिपुटी ज्ञाता ज्ञान ज्ञा आगे कहेंगे प्रलय काल में ना प्रलय काल में कोई ज्ञाता ज्ञान नहीं है सर्व वेदांत इति ये प्रसिद्ध है सर्व वेदांत सम्मत है कुछ भी प्रलय काल में नहीं एक अद्वितीय तो ब्रह्म है वो अद्वितीय ब्रह्म ही भूमा तत्व है वही आनंद रूप है और ज्ञात्रादि स्वरूप आगे बताएंगे ऐसा है समय इधानी ज्ञात्रादि स्वरूप दर्शे थी ज्ञात्रादि ग्यात्री ज्ञान ज्ञान स्वरूप दिखाते हैं विज्ञानमय उत्पन्नो विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता ज्ञाता ज्ञान मनोमय शब्द नई तत्व तयत्पत्ति पुरा विज्ञानमय उत्पन्नो ज्ञाता उत्पन्न विज्ञानमय ज्ञाता उत्पन्न होता है परमात्मा से विज्ञानमय विज्ञानमय कोश है विज्ञान है बुद्धि उसी बुद्धि के साथ पंच ज्ञान इंद्रिय मिलेंगे तो विज्ञानमय कोश होता है ये भौतिक है का, का कार्य परमात्मा से उत्पन्न होते हैं वो तो परमात्मा से जो उत्पन्न है विज्ञानमय और विज्ञान में है बुद्धि प्रधान बुद्धि उपाधि जीव उपाधि की उत्पत्ति होने से उपाधिक जीव की उत्पत्ति कही गई घटक तो की उत्पत्ति हुई तो घटाकाशी की उत्पत्ति ऐसे कहते हैं ऐसे विज्ञान में बुद्धि की उत्पत्ति होने से बुद्धि उपाधिक जीव की उत्पत्ति विज्ञान में अभिज्ञान में से विज्ञान में उपाधिक जीव ब ज्ञाता और मन में है ज्ञान मन में कोसे मन और ज्ञान इंद्रिय मन में मन में अंतकरण मन रूप से बुद्धि रूप से कहते हैं तो संकल्पात्मक मन है और बुद्धि में विज्ञान निश्चयात्मक बुद्धि है माना है उसमें वृत्ति होती और वृत्ति में वृत्ति के द्वारा चैतन्य का अभिव्यक्ति होती उसको ज्ञान शब्द से कहते हैं इसलिए ज्ञान हो गया मनोमय और ज्ञेय हो गया ज्ञान के विषय शब्दादी रूप प्रसाद इंद्र के विषय ये ज्ञानता ज्ञान ज्ञ तीन हो गए एक त्रय उत्पत्ति न आशी ये उत्पत्ति के पहले ये तीन नहीं थे ज्ञाता ज्ञान ज्ञ कुछ नहीं तीनों का अधिष्ठान साक्षी केवल भूमा आत्मतु परमात्मा न उत्पन्न उत्पन्न होता है परमात्मा से बुद्धि उपाधि को जीव बुद्धि उपाधि जीव से सीव बुद्धि उपाधि का बुद्धि उपाधि वाले जीव विज्ञानमय है ज्ञान सा उसका नाम हुआ मनोमय होते मन से प्रतिबिंबितम मनोमय शब्द मन में, में प्रतिबित तो होता है उसको मनोमय शब्द से कहा क्योंकि माना है तो उसमें अवश्य ही प्रतिम्ब होगा ज्ञान शब्द से कहा गया वो तो मन के परिणाम अभिव्यक्त चैतन्य में प्रतिबित होता है जो चैतन्य शब्द प्रसाद है विषय ये प्रसिद्ध है इदम त्रयम ज्ञाता ज्ञान के तीन हो कार्य कार्य ही जो कार्य होगा उत्पत्ति के पहले रहता है उत्पत्ति रहता है कार्य तो उत्पत्ति के पहले है। उत्पत्ति है पूरा कारण व्यतिरिक नास्ती उत्पत्ति के पहले घट मृत से भिन्न था नहीं उत्पत्ति nope। के पहले घट मृत का कार्य उत्पत्ति के पहले मृत से भिन्न घट कुछ था मृत व्यतिरिक कारण कोई था कारण व्यतिरिक नास्ती इस प्रकार यहाँ भी कारण ब्रह्म है उससे भिन्न ज्ञाता ज्ञान कुछ नहीं थे य उत्पन्नो ज्ञाता ज्ञान मनोमय